देवी भागवत दूसरा स्कंद राजा महाभीष और गंगा जी को ब्रह्मा जी का श्राप गंगा के उदर से आठवां द्यो नामक वसु जिसने स्त्री के वशीभूत होकर मुनिवर वशिष्ठ जी की नंदनी गौ को चुराया था पुत्र रूप से उत्पन्न हुआ उसे देखकर राजा संतनु गंगा के पैरों पर पड़ गए और बोले तनमंगी तुम्हारा मुखमंडल पवित्र मुस्कान से खिला रहता है मैं तुम्हारा सेवक हूँ इस समय तुमसे मेरी यह प्रार्थना है कि तुम इस बच्चे का जीवन दान देने की कृपा करो मैं एक पुत्र का पालन पोषण करूंगा तुमने मेरे साथ सुंदर पुत्र मार डाले सुश्रोणी इस आठवें पुत्र की रक्षा करो इसीलिए मेरा मस्तक तुम्हारे पैरों पर पड़ा है अनुपम शोभा पाने वाली प्रिय तुम दूसरी कोई भी वस्तु मांग लो चाहे वह कितनी ही दुर्लभ क्यों ना हो मैं उसे अभी देने को तैयार हूँ परंतु मेरी वंश परंपरा सुरक्षित रखना तुम्हारा परम कर्तव्य है वेद के पारगामी विद्वान कहते हैं कि संतान हिंद पुरुष की गति नहीं होती और वह में भी स्थान नहीं पाता अतः इस आठवें पुत्र को सुरक्षित रखने के लिए मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ इस प्रकार राजा संतनों के कहने पर भी गंगा उस बालक को लेकर जाने के लिए उद्यत हो गई तब राजा ने अत्यंत दुखी होकर गंगा से कहा अरे पापनी तू यह क्या कर रही है क्या तुझे नरक का भी भय नहीं लगता तेरी जैसी इच्छा हो जा अथवा रह किंतु मेरे बच्चे को तो यही रहने दे तू वंश का उच्छेद करने वाली है तेरी जैसी स्त्री से मुझे क्या करना है राजा संतनु के योग कहने पर गंगा ने राजा से कहा राजन इस बालक को जीवित रखने की तो मेरी भी इच्छा है परंतु आपने जो प्रण किया था वह टूट गया अतः मैं यहाँ रह नहीं सकूँगी आप निश्चय जान लें मैं गंगा हूं देवताओं का कार्य संपन्न करने के लिए यहां आई थी बहुत पहले की बात है महाभाग वशिष्ठ ने वसुओं को श्राप दे दिया कि तुम सभी मनुष्य योनी में चले जाओ इससे बेचारे वसु चिंता में घबरा गए मैं वही उपस्थित थी मुझे देखकर उन्होंने प्रार्थना की कि अनघे आप हमारी जननी बनने की कृपा करें महाराज तब मैंने वसुओं को वर दे दिया ए तुम्हारी पत्नी बन गई भली भांति समझ ले देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए ही मेरा यहां आना हुआ था वे ही सात वसु मेरे पुत्र हुए थे अब ऋषि के शाप से उनका उद्धार हो गया यह एक वसु कुछ समय तक आपका पुत्र बनकर रहेगा राजन मैं इसे दिए देते हूं आप अपने इस पुत्र को स्वीकार कर ले इसको दिव्य पुरुष वसु मानकर पुत्रजनित सुख भोगिए महाभाग गांगे नाम से विख्यात यह बालक सबसे अधिक बलवान होगा आज तो मैं इसे वहीं ले जाती हूँ जहाँ मैंने आपको पति बनाया था पालन पोषण करने पर जब यह बड़ा हो जाएगा तब लौटा दूंगी क्योंकि राजन माता के न रहने पर बच्चे का जीना और सुखी रहना महान असंभव है